हंडा का आश्चर्य अमरूद संतरा आम अनानास, एवोकेडो पैशन फ्रूट और नारंगी हंडा अपनी हंडा ने अपने दोस्त अकियो के लिए एक टोकरी में सात स्वादिष्ट फल रखे हंडा ने सोचा कि उसकी दोस्त उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगी फिर वह अकियो के गांव के लिए रवाना हो सात स्वादिष्ट फल थेला अमरूद संतरा आम अनानस अवोकेडो पैशन फ्रूट और नारंगी और पैशन फ्रूट नारंगी नहीं था हांडा ने सोचा कि उसकी दोस्त उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगी फिर वो के गांव के लिए रवाना हुई मुझे पता नहीं कि अकियो को कौन सा फल सबसे अच्छा लगेगा क्या उसे नरम पीला केला पसंद आएगा वो पीले केले को बंदर ले गया या फिर मीठा खुशबूदार अमरूद उस मीठे अमरूद को शुरु ले गया क्या वो गोल रसिला संतरा पसंद करेगी संतरे को जेब्रा ने उठा लिया क्या फिर वो पका पीला मीठा आम पसंद करेगी पके पीठे, पीले मीठे आम को हाथी उठा ले गया क्या वो कटीला रस वाला अनानाज पसंद करेगी अनाज को जिराफ ने अपनी जीप से पकड़ लिया या फिर मलाई हरा अवे टो को ने ले लिया। या फिर उसे खट्टा लियान फ्रूट को तो उठा लिया तभी एक भागता हुआ बकरा आया भक्ति भी बकरी आई जिसने नारंगी के पेड़ को जोर से टक्कर मारी और बहुत सारी नारंगी उसकी टोकरी में आकर गई पता नहीं उसे कौन सा फल सबसे अच्छा लगेगा हेलो अकियो अंडाने मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य लेकर आया। नारंगिया अक्यो ने कहा वो तो मेरा सबसे पसंदीदा फल है नारंगिया अंडाने वो मेरे लिए भी एक बड़ा आश्चर्य की बात है बंदर सुतुरमुख जेबरा हाथी जिराफ हिरन तोता और बकरी हंडा अपनी दोस्त अक् के लिए एक टोकरी में सात स्वादिष्ट फल लेकर जाती है लेकिन हंडा को जंगल से होकर गुजरना होता है जहाँ के जानवरों को नई नई किस्म के फल बहुत अच्छे लगते हैं